नमस्कार मैं हूं विश्व आप सुन रहे हैं मधुबन नाइन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांत हम दम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे तो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मुदबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हम लोग स्लीप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोगों को अनिद्रा का शिकायत हो रहा है नींद नहीं आने की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कई लोग गोलियाँ खा सो रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें इस पर बात करना चाहिए तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जिनसे हम लोग बातें करते रहते हैं और आज वो इस नए टॉपिक को लेकर हमारे बीच में आए हैं स्लिप मैनेजमेंट क्या है इस विषय को बताएंगे राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी मेरे को भी आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत नमस्कार शुभकामनाएं जी राजीव जी और स्लिप मैनेजमेंट एक नया ही विषय है जिसपे हम लोग बातें करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए हमारे विशेष मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को जरूर रमेश जी मैं सीमा सुरक्षा बल जिसको अंग्रेजी में बी बोलते हैं वो उससे मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैंने इस बल को 1975 में सीधा ऑफिसर के पद के ऊपर ज्वाइन किया था और करीब मैंने इस बल में 39 इयर्स की नौकरी की है और मैं इससे पहले मैंने एमएससी किया था केमिस्ट्री में और बाद में फिर मैंने नौकरी के दौरान भी पढ़ाई की और मैंने एक पोस्ट ग्रेजुअट डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी किया और बाद में अभी मैंने रिटायरमेंट के बाद भी एक पोस्ट ग्रेजुअट डिप्लोमा इन काउंसिलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में किया है अच्छा। मेरी ये जो नौकरी रही है सीमा सुरक्षा बल में ये एक तिहाई नौकरी तो मेरी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रही है <laughs> जिसमें मैंने केवल कश्मीर में ही 10 साल से ज्यादा मैं रहा हूँ अच्छा। और कश्मीर में आपने सुना होगा दुर्गम इलाके हैं जैसे तंग धार कुवाड़ा बारहूला पुलवामा शोपिया रजौरी पुंछ सुने हैं आपने ये जी कभी कभी आज, सुना है। आजकल तो ये काफी न्यूज़ में में के दशक के बाद की है तो नब्बे के दशक के बाद रमेश जी वहाँ मिलीटेंसी स्टार्ट हो गई थी और ये चरम सीमा पर रही थी उस समय में नौकरी में वहां पर था और उसके बाद मैंने कश्मीर से लेकर बाद में जम्मू सामा पंजाब राजस्थान गुजरात में रान ऑफ कश तक के पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मेरी तैनाती रही है और बाद में मैं बंगाल से लेकर आसाम मेघालय मणिपुर मीजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर रहा हूं और मैंने कुछ समय म्यंमार बॉडर के ऊपर भी नौकरी किया है जो कि आजकल कल अभी आसाम राइफल के पास हो, होता है तो इसमें मेरी जो पूरी नौकरी है वो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की है और कुछ समय मैंने छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ की कमान एज ए इंस्पेक्टर जनरल जो है वो बस्तर और कांकेर डिस्ट्रिक्ट में संभाली है जहां पर आप सभी जानते ही होंगे कि एंटी माइस्ट या एंटी नैक्सल ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और अभी रिटायर होने के बाद मैं प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के सिक्योरिटी विंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मैं अपनी सेवाएं एक मोटिवेशनल स्पीकर के बतौर कर रहा हूँ hmm. और इसमें मेरा जो काम है वो देश के विभिन्न डिफेंस फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा पुलिस फोर्सेज आदि के लिए मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ और जनरली मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो स्लीप स्लीपनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट या आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आदि होते हैं और मैं पूरे देश में ये सेवाएं देता हूं और एक बार तो मुझे विदेश में यूरोप में भी सेवा देने का मौका मिला था रमेश जी अच्छा जी राजीव जी काफी अच्छी बातें बताया अपने बारे में और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है ये बातें सुनकर तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं स्लीप मैनेजमेंट के बारे में बातें होगी निद्रा नियंत्रण की बातें होगी तो मैं चाहूंगा कि कैसे इन चीजों को हम लोग सुन पाएंगे समझ पाएंगे तो सबसे सब पहला सवाल यही है कि स्लीप से आपका क्या मतलब है नींद से आपका क्या मतलब है देखिए स्लीप जिसको हिंदी में निद्रा बोलते हैं ये 1950 तक जो था वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही डोरमेंट पार्ट ऑफ लाइफ माना जाता था पैसिव पार्ट ऑफ लाइफ माना जाता था मतलब इसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी परंतु जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की रमेश जी हुँ, हुँ. तो हम अब हमको ये पता लगने लगा है कि स्लीप जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा नींद के दौरान हमारा ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव रहता है और स्लीप जो है वो हमारे दिनचर्या डेली दिनचर्या के लिए चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो इन दोनों प्रकार की दिनचर्याओं के लिए स्लीप जो है वो बहुत महत्व रखता है और अब स्लीप को वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छा हेल्थ प्रैक्टिस है और इसके बगैर जो है वो मनुष्य की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रह सकती है और जैसा हम सभी जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दुनिया के साथ जो है वो एक थोड़ा सा टेम्परेरी समय के लिए जितनी देर हम सोते हैं वो उस संबंध कट जाता है या हम वो कहें कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो जो है वो आ, हम उनसे विड्रा कर जाते हैं तो स्लीप जो है ये एक बहुत ही फिजिकल और मेंटल रेस्टिंग स्टेट जो है वो कहलाता है और हमने सब ने देखा होगा रमेश जी की स्लीप के दौरान हमारा माइंड जो है वो एकदम शांत और रिलैक्स हो जाता है और साथ साथ जो सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है वो हम अपने माइंड को और बॉडी को दोनों को रिचार्ज करते हैं जैसे आपने देखा है कि आज हम आज हमारी बैटरी अगर मोबाइल की डिस होने लगती है तो हमको तुरंत चार्ज करना पड़ता है तो इसी प्रकार हमारे शरीर के लिए जो स्लीप है वो एक रिचार्जिंग का काम करता है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जो है वो अच्छी तरीके से जानकारी हो ताकि हम अपनी नींद का और अपनी स्लीप का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि नींद क्यों ज़रूरी है और कुछ समय पहले इसकी उतनी बातें नहीं होती थी और लोग आराम से नींद कर लेते थे टाइम था उनके पास लेकिन जैसे जैसे युग में परिवर्तन आ गया वैज्ञानिक चीज़ें जो है आ, हमारे बीच में आने लगी तो चीज़ें में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा लोगों का नींद के ऊपर उसका असर होने लगा तब ये चीज़ें ज़रूरी हो गई इस पे बातें करना भी जरूरी हो गया तो आइए अब आगे बढ़ते हैं एक सवाल ये हो सकता है कि आज अपने जो मैनेजमेंट यानी निद्रा को कैसे हम लोग मैनेज करें नींद को कैसे हम लोग बनाए रखें इस विषय को चुना है तो हमारे जीवन में नींद का क्या इम्पोर्टेंस है रमेश जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि स्लीप मैनेजमेंट मतलब निद्रा प्रबंधन अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसको निद्रा प्रबंधन कहेंगे तो ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है और बहुत महत्व रखता है और जैसा कि हमको सबको मालूम ही है कि हम हम अपना एक तिहाई जीवन जो है वो केवल सो करके गुजारते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 75 साल तक जीता है तो वो करीब पच्चीस साल तो केवल सो करके गुजारता है ये कभी हमने सोचा है इसके बारे में <laughs> नहीं इसलिए ये ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो नींद है वो एक अच्छी क्वालिटी की लें मगर विडम्बना ये है मनुष्य जीवन की आज के युग में कि हमारा जो जीवन है वो इतना व्यस्त हो चुका है कि हमारे स्लीप के ऊपर इसका गहरा असर पड़ा हुआ है और हम स्लीप को जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं मगर हमको अब वक्त आ गया है हमको अपनी स्लीप के महत्व को समझना होगा कम स्लीप लेने के कारण या हमारी स्लीप ठीक ना होने के कारण जो हमारे शरीर के ऊपर इसके दुष्परिणाम पड़ रहे हैं वो उनसे हम बच सकें और चूंकि आजकल इसके बारे में जानकारी नहीं है इसलिए हमें यही नहीं पता है कि इससे इस, शरीर के ऊपर दुष्परिणाम क्या कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें जाने और जहाँ पर हमको जरूरत है करेक्ट करने की हम उसको करेक्ट करें राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि क्यों जरूरी है और इसके पीछे का कारण क्या है तो आज के ज़माने में जो है हम सभी लोग जानते हैं कि नींद कभी कभी आती है कभी कभी बहुत गहरी अच्छी नींद आती है और कभी कभी बिल्कुल नींद आती भी नहीं है या तो हम लोग मौसम के बारे में सोचते हैं या फिर बिजली नहीं है या फिर वो कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक हो जाए फिर उसके बाद हम लोग एक सवाल से जुड़ेंगे आप सुना है रियुमर वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो साची तो वाली बुलाया शेरा मैं आया मैं आया शेरा तूने मुझे बुलाया मैं मैं आया मैं आया शेरा वालिए बाल लिए पहाड़ा बाल लिए और मेहरा बाल लिए Cheer up, Ali! एक पंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत बत लंबा दसता ऊंचे पर्वत बत लंबा दसता पर मैं रहना पाया शेरवाले तेरे पथ में मिल गए साथी सुने मन में जल गई बाती तेरे पथ में मिल गए साथी से मागू बिन मांगे सब पाया शेरा बराबर तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन देके तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवालिये बोलो ओ सारे बोलो ओ आते बोलो जाते बोलो ओ कष्ट निवारे ओ पार उतारे देवी माँ भोनी भरते चोली नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में राजीव जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और स्लीप मैनेजमेंट निद्रा नियंत्रण प्रबंधन इस पर बातें हो रही है तो अब बात आती है की आखिर सोना क्या जरूरी है हाँ, ये, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछी है जी जी। तो इस ये जो सवाल है इसका वैज्ञानिकों के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और आज भी वैज्ञानिकों को इसके बारे में ठीक से पता नहीं है जो लेटेस्ट रिसर्च है स्लीप की के ऊपर उसमें वैज्ञानिक को अभी भी ठीक से पता नहीं है और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च काफी जोरों से चल रही है तो कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि सोने से हमारे शरीर को दिन भर की जो एक्टिविटीज़ है उससे हम हमें रिकवर करने में आ, मदद मिलती है परंतु तो ये देख ये देखा जाए कि आठ घंटे की नींद लेने के बाद केवल 50 कल, के कैलोरी की ही बचत होती है जो कि एक ब्रेड के स्लाइस की ऊर्जा के बराबर होती है तो ऊर्जा की बचत तो नहीं होती है ये ये बिल्कुल तय बात है परंतु हमें अपने बॉडी के जो कॉग्निटिव स्किल हैं जैसे मतलब जो ब्रेन से संबंधित हैं जैसे स्पीच है मेमोरी है इनोवेटिव सोच है या कोई फ्लेक्सिबल सोच है उसको मेंटेन करने के लिए स्लीप को जरूरी माना गया है और अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो स्लीप हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और वैज्ञानिक यही कहते हैं इसी कारण से स्लीप जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो खाली स्लीप ही जरूरी नहीं है एडिक्यूट स्लीप ज़रूरी है और एडिकुएट स्लीप के माने ये हैं कि सा सात से आठ घंटे की स्लीप जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति को लेनी चाहिए और अगर वो नहीं लेता है तो शायद उसको कहीं ना कहीं स्लीप की कमी जो है वो उसको पूरा करना होगा जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया नींद क्यों जरूरी है वैसे भी हम सभी लोग अच्छी तरह से इसके अनुभवी हैं जब नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर हमें जो है वासी आती है या फिर अनिजिनेस फील होता है और ये चीज़ें हम सब जानते हैं कि हमारी नींद जो है एक 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद हो तो हमारे जीवन में जो है खुशियाँ बनी रहती हैं या हम नॉर्मल व्यवहार करते हैं नॉर्मल पोजीशन में जैसे कि हम ना हमारा डेली रूटीन है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है तो आइए इसी विषय को लेकर हम लोग बहुत सारी बातें आगे करेंगे लेकिन अभी आज के लिए इतना ही और जाते जाते राजीव जी मैं चाहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे कैसे हम अपने निद्रा को नियंत्रण करें या उसका प्रबंधन करें उसके बारे में बताइए देखिए हमें नींद को सीरियसली लेना पड़ेगा और क्वांटिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और जिसकी चर्चा में आगे चल के बताऊँगा कि कहाँ पर हमें क्वालिटी कितनी चाहिए क्वान्टिटी कितनी चाहिए तो मगर मैं ये यही कहना चाहूँगा श्रोताओं को कि आपको नींद के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि आपको नींद कम लेने से या अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेने से जो नुकसान हो रहे हैं हमारे शरीर पे उससे हम बच सकें चलिए राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस स्लीप मैनेजमेंट में जो बातें आपने सुनाई है और ये कहीं ना कहीं एक जो है मैसेज हम सभी को मिलता है कि हमारी नींद हमें चाहिए लेकिन उसे कैसे हम पूरा करें किस तरह से पूरा करें और इस विषय पे बोलने के लिए जो बातें आपने आज बताई हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और ये एक विशेष मुद्दा है जिसके ऊपर हमें बोलना भी चाहिए और इसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए तो थैंक यू सो मच राजीव जी अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात धन्यवाद रमेश जी मेरा भी श्रोताओं को सबको नमस्कार जी जी बताओ आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेड मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम आ सा। से बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है तू ही ये दुनिया खड़ी मेरा जीवन बना एक संग्राम राम शेरों वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे का नाम रे नहीं है कोई जगत में खोस तो की बन जाए